गुरु पद वंदे श्री चैतन्य प्रभु श्री वंदेनंद सहोदित श्रीनंद राधिका बंदेराधिकार चरणोद गोपीजन सामूत बिंद मनोहर हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे, हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे <coughs> प्राए न देवुनों सभी मुक्तिकामा। मौन चरती भी जनन परानीस नैतान विहाय किपना विमोक्षको न्यं तद सरण भ्रमतुपे प्राणमुनु समुक्ति काम मौनम चरती भीजनिन नईतान विहाय किपणी छो नान्य सरण भ्रम तो शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पहुपा जी ने बताये हैं। जी भगवान का कृपा ई जड़ जगत का जितना सारे जीवात्मा हैं इन लोगों का ऊपर भगवत कृपा भक्तों तत्शक्ति तत्प्रकाश इत्यादि का माध्यम बद्ध जीवों को वर बरसते हैं बुद्ध जीव अपराकृत जगत का कीपा साधु गुरु वैष्णव तत्प्रकाश तत्शक्ति इत्यादि माध्यम ई जड़ जगत में अपराकृत जगत का कीपा ऐसा लाभ करते हैं डायरेक्टली प्रत्यक्ष गोलोक कृपा कभी जीवों का ऊपर डायरेक्टली आते नहीं गुरु वैष्णव के द्वारा बद्ध जीव का हालत क्या है इसका बारे में भगवान ने गीता में सुंदर बताई न आदत् पापम न च सुकृतिभुम अज्ञानन आवृत ज्ञान तेन मुझती जंतव नादत् कसि पाप न चकृतिम विभुम अज्ञान आवृत ज्ञान तेन मुझती जंत जितना सारे जीव हैं जड़ जगत में सारे जीवों का जो अंधेरा है अज्ञानन आवृत ज्ञान इसका जो सतसिद्ध ज्ञान है ये ज्ञान आवृत होकर उनको इसी हालत में पहुंचा दिया अभी जो हालत है वो जैसे अज्ञाने आवृतम ज्ञानम अज्ञान के द्वारा उसका जो सतसिद्ध ज्ञान है वो अवृत होकर ऐसा बना दिया उसको जैसे पिशाची पाईले जथा मोचिच्छन्न हो माया भाव जीवेर होदाय पिसाची पैले जोतीचल नए मायाबद्ध जीवेर हो भाव उदॉय बद्ध जीव जैसे पिसाच भूत प्रेत पिसाच पकड़ने से इनके हालत बिगड़ जाते हैं अब मालूम नहीं पड़ता क्या कुछ कर बैठते कुछ भी कर देते हैं जब भूत उतर जाते हैं तो नॉर्मल अवस्था प्राप्त करते हैं ऐसे जब माया के द्वारा अज्ञान के द्वारा अवृत है इसी अवस्था में वो किसी भी हालत अपरा की जगत के साथ संपर्क नहीं कर पाते भगवान का साथ भगवान का धाम का साथ भगवान का नाम गुरु वैष्णव का साथ भी संभव नहीं है फिर भी संभव है गुरु वैष्णव का साथ इसलिए प्रोपा जी ने बताए जे अपराकित शब्द ब्रह्मों को सहारा लेने से बद्ध जीव तर जाते हैं अपराकित शब्द ब्रह्मों का सहारा लेने से बद्धजीव के जड़ से अप्राकित जने, जगत से अपराकित जगत में जाने का व्यवस्था कर लेते हैं हो जाता है उसराकित शब्द ब्रह्म कहाँ मिलेगा महाराज हर जगह तो भागवत कथा होता है वृंदावन में या हुआ कैसे समझे बोले ये पहले समझना संभव नहीं है गुरु वैष्णव का चरण में अनुगत करने का बाद धीरे धीरे जीवों का अंदर ये सुंदर एक अवस्था प्राप्त होता है जब वो अप्राकृत शब्दों और प्राकृत शब्दों को समझ पाते हैं अभी भगवत कथा का माँ पीच कुछ कथा हो गया पैसा का चक्कर में किसी ने प्रवचन दे दिया वही भी कथा हुआ अशिल्ण गुरुसाई महाराज जी का प्रवचन है हमने सुने हैं गुरु जी का श्रीमुख से जब महाराज जी जब प्रवचन देते थे तो संस्कृत में देते थे प्रवचन इतना सरल संस्कृत जो कोई अनपढ़ आदमी भी समझ सकते भक्तिविक्ञान भारती महाराज भी हमको इस बारे में बताएं इतना सुंदर संस्कृत जो एकदम जो अनपढ़ है वो भी समझ जाए इतना सुंदर संस्कृत बताते थे तो ये जो अपराखित जगत का जो महात्मा है अपरा भगवान का निजी जन है इन लोगों का सिंह मुखारा बिंदु से भगवत कथा हरि कथा सुनने से इसमें अनुभव होता है अनुभव जोड़े हुए होते हैं अनुभव के बिना जो कथा है उसमें कोई फल नहीं होता अनुभव के बिना जो कथा चलता है उसमें कोई फल नहीं होता वो कथा सुनने से और उल्टा रिएक्शन हो जाएगा वो कथा सुनने से तो लाभ तो होगा ही नहीं उल्टा आपका जिंदगी में नुकसान भी हो सकता है ऐसा बताए शास्त्र में जीव को सही पास जीने सुंदर बताएं ये बद्ध जीवों का साथ अपराकित जगत भगवान का संबंध होना संभव नहीं अभी हम बताया संभव नहीं है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपराखित जगत में ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड अपराधित जगत में गोलोक वृंदावन में या वैकुंठ जगत का नारायण भी है तो अपराक्षित जगत में रहते हैं और शुद्ध शत भूमिका शुद्ध शत भूमिका में विचरते हैं शुद्ध शत भूमिका भगवान का होते हैं अशुद्ध सत्व भूमिका में जो भगवान है इनके साथ बुद्धजीव का कांटेक्ट होना संभव नहीं क्योंकि बद्धजीव सतो रजोत्तम गुणों का जो प्रभाव है इन प्रभावों से मुक्त नहीं है शतो रजोत्तम गुण का जो प्रभाव है ये प्रभाव से मुक्त नहीं है बुद्धजीव इसलिए बुद्धजीव किसी भी हालत से किसी भी चेष्टा करे भगवान का साथ कांटेक्ट नहीं कर पाते प्रौपाजी ने बताए बंगाली में जहां भगवान का पत्र पाईना भगवान का प्रार्थना पहुँचाई किाताओं जानी ना से अवस्थाय जो को शुद्ध गुरु वैष्णव कृपा लाभ करी तेल निश्चय जानते हैं ज भगवान के कृपा लाभ करे आम देख जाछ हम लोगों का जो कुछ भी अंतर में वेदना है एप्लीकेशन है वी मस्ट सबमिट बिफोर गुरु वैष्णव शुद्ध गुरु वैष्णव का सामने रख दो और कीर्तन में बताए वैष्णव एलो आवेदन दयामय दया महन अपाम पति हिवेन्दय दैट इज द प्रोसिडियर इज द पद्धति है, है।, है। जब गुरु वैष्णव सामने आप बता दो तो गुरु वैष्णव जब भगवान को प्रार्थना करें हमारा जो दिल की बातें हैं तो भगवान का सामने गुरु वैष्णव वैष्णवेरो वैष्णवे कृष्ण दयामय तो न कृष्णो दया पति हेवेन सोदर जीव को सही बात जो बताए जे जैसे अभी अंधेरा है अभी अंधेरा है किसी का दिल में अगर इच्छा है कि हम सूरज को देखेंगे ये संभव नहीं है क्योंकि जब अंधेरा ढलते फैल जाते हैं हाँ सूरज ढलते हैं ढलने का बाद उसका बाद यह आपका जो रात का जो समय आते हैं और अगर सूरज रहे तो अंधेरा नहीं रहता है ये शास्त्रों में बताया है जहां किश्नो तहाँ नहीं माया रधिकार इसको सुंदर बच्चा दशम स्कंध में जब काल दशम स्कंध में जब पुतोनाव काल प्रसंग आता है उसमें सुंदर बताएं जो टीकाकारों ने जो पुतोना रा, पुतन राक्षसी है रुधिरासना पुतन राक्षसी है रुधिरासना राक्षसी मतलब तमगुणी और राक्षसी ये कैसे हिम्मत हुई उनकी जो भगवान श्री कृष्ण के सामने आई कैसे इसका सलूशन क्या वट इज द सोल्यूशन जे कृष्ण भगवान है अभी आपने बताए जहा कृष्ण तहा नहीं माया रोधिका अब पुतना तो माया है अब पुतना कैसे भगवान श्री कृष्ण बाल गोपाल का सामने आ गया ये तो एक समस्या और और एक सवाल है कि जशोदा मैया रोहिणी मैया ये भी कोई साधारण नहीं है शुद्ध शतो का विकार है भगवत पार्षद इनके इनके सामने कैसे पुतना का ये जो पुतना का पोल पोट्टी कैसे नहीं खुला, पुतना का जो चालाकी है क्यों वो लोग पकड़ नहीं पाए? ये भी क्वेश्चन आता है भगवत कथा चलता है उसको सुंदर सुंदर उत्तर आता है बाजार में यह सब उत्तर नहीं मिलता है बात यह है बाल गोपाल लीला को पुष्टि करने के लिए बाल गोपाल का इच्छा का अनुसार भगवान का इच्छा का अनुसार जोग माया और महामाया काम करते हैं जोग माया बोलो या महामाया बोलो जो भी है भगवान का जितना तरीके शक्ति है सारे भगवान का इच्छा के अनुरूप काम करते हैं महामाया इनडायरेक्टली काम करते हैं और जोगमाया डायरेक्टली काम करे ये फर्क है और कुछ नहीं तो ये जो, जो जोगमाया है भगवान के इच्छा के अनुरूप लीला का, का पुष्टि करने के लिए जोग माया जितना सारे लीला का जो तो संगठन है अघटन घटन पटय माया ये भागवत शास्त्र में सनातन गोस्वामी व्याख्या किए जीवो गोस्वामी जी भी अघटन घटन पर इज नॉट पॉसिबल दैट इज पॉसिबल इसको बोलता है अघटन घटन पोटी ये जोगमाया कर देते हैं इसीलिए ये जो पुतना भगवान का इच्छा का अनुरूप जोगमाया ने व्यवस्था रचाई इसीलिए देखो सजन विमोहिनी माया और विमुख जन विमोहिनी माया दो किस्म का भगवान का सजन विमोहिनी माया और विमुख जन विमोहिनी विमोहन मतलब भगवान भगवान का जो माया है उस सबको का जो ऊपर पर्दा लगा देते हैं ये भी दो किस्म का होता है ये एक किस्म का है, दो किस्म का है। एक है सज्जन विमोहिनी माया जैसे जसोदा मैया रोहिणी माया को सज्जन सज्जनों को विमोहन कर दिया किसी ने पकड़ नहीं पाया कि पुतना आया ये राक्षसी है ये समझ नहीं पाई और बलराम जी महाराज वो भी जो गोवध से जब हरण करके ले गए तो उसको भी पता नहीं चले बलराम साक्षात भगवान का प्रथम तो प्रकाश विग्रह वो भी भगवान का जो इच्छा के द्वारा जो बलराम है वही कृष्ण है फिर भी लीला का पुष्टि का लिए भगवान का इच्छा के अनुसार सारे बल बलराम का सारे ये जो गुरु तत्व हम बोलने बैठे हैं अभी हम जो चर्चा करने बैठे हैं जितना सारे तत्व है सारे बलदेव तत्व इसलिए बलदेव उठाए भगवान का आराम आवास खरम मंदिर जनवी जो कुछ है खरम जो कुछ है सारे बलराम का तो टीकाकरण ने बोलते है महाराज बलराम जी का सारे है तो कृष्ण का क्या है बोले कृष्ण का कुछ नहीं है सारे बलराम का है बोले कृष्ण का एक चीज है वो क्या है जीव को समय बोलते उसका इच्छा शक्ति ये जो इच्छा शक्ति है ना कृष्ण भगवान के इच्छा शक्ति बारे जा जो, जो कुछ भी सेवा का उपकरण है सेवा करने का परिकार आदि सारे बलराम जी के ही, इस सेवा का इस सूजक सारे बलराम जी तो ये जो बलराम जी ये कोई साधारण नहीं है कृष्ण जो है बलराम है वो भी बहुत दिन तक ये लीला को समझ नहीं पाए कि कैसे ऐसे संभव है कि जो गौ माता अभी भी आई, अभी अभिव्याई है बच्चा उनको छोड़ के पहले वाला बच्चा को जो उनका पीछे दौड़ रहे क्या बात है तो ये भी भगवान का सजन विमोनीमुख हाँ। जन विमोिनी माना वो जैसे राक्षस आदि सब कुछ जैसे आ, आपका जितना सारे ओसुर सब है सारे कंक्ष आदि सारे विमुख जन इनको मोहिनी माया के द्वारा उनको भटक दिया तो ये जो बात है पोतना जब बाल गोपाल का सामने आई तो ये भगवान के इच्छा का अनुरूप भगवान का लीला पुष्टि के लिए और आने का बाद उसको धात्री धातृचित गोति दिया गया और ये जो यशोदा माइया रोहिनी माया ने वो समझ नहीं पाई ऐसी बात है जो भी है यह सब चर्चा करने का अभी टाइम नहीं है बात यह है कि जो भगवान का तत्प्रकाश तत्शक्ति के द्वारा इस जगत में कृपा बरसते हैं इस जगत में और जब जिब गोस्वाई बात बताते हैं जो जब सूरज जी को सूरज भगवान को प्रश्न करो सूरज जी को प्रश्न करो आपने कभी अंधेरा को देखे हैं आपका साथ कभी अंधेरा का भेंट हुआ है सूरज भगवान को अगर प्रश्न करो कि आपका साथ अंधेरा का कोई संबंध है आपने कभी अंधेरा देखा है जिंदगी में जिंदगी में आप अंधेरा देखा सूरज को नहीं हमने तो अंधेरा देखा नहीं जब भी हमारा जहां ही हमारा प्रकाश है वहां तो अंधेरा नहीं रहता इसलिए जन्म से जब से मेरा पैदा हुआ है तब से अंधेरा का साथ मेरा संबंध नहीं है हम अंधेरा क्या वस्तु है यह बोल नहीं सकता समझा मेरा ऐसा माफिक सूरज का जैसा उदाहरण दिया जीवों को समीप बताते हैं अपराखित जगत चित्त सूर्य जो भगवान श्री कृष्ण या गौरंग महाप्रभु चित सूर्य भगवान श्री कृष्ण के साथ तमगुणी जीवों का अंदर जो अंधेरा है इसका संबंध इसका संबंध होना संभव नहीं समझा मेरा बात क्या बोला तमगुणी अंधेरा में गिरे हुए जीवों का साथ अपराकित जगत का चित सूर्य भगवान श्री कृष्ण का संबंध होना संभव नहीं जहां किस्ता नहीं माया रोधिका तो बद्धजीव का उद्धार कैसे होगा इसी का उत्तर दे दिया हमने कैसे उद्धार होगा मतलब उद्धार होने का चांस है गुरु वैष्णव तत्प्रकाश तत्शोक्ति के द्वारा बद्धजीव के ऊपर भगवान का कृपा बरसेगा उसका बाद बद्धजीव का अंदर रियलाइजेशन अनुभव आएगा तमगुण अंधकार उतर जाएगा होने का बाद वो गुरु वैष्णव सेवा के लिए तैयार हो जाए ऐसे शिला सरस्वती जगुजी ने बताए बद्धजीव स्वाभाविक रूप ध्यान से सुनना श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गुरुस्वी ठाकुर भोपाल जी ने बताए बद्धजीव स्वाभाविक रूप बद्धजीव स्वाभाविक रूप गुरु, गुरु, गुरु वैष्णवों का स्वाद अपना जो भाव मिला नहीं सकता बद्ध जीव गुरु वैष्णव के साथ जैसे हार्मोनाइज करना उसका अंतर का भाव का साथ बद्धजीव मिला ले यह संभव नहीं होता क्योंकि बद्धजीव स्वाभाविक रूप गुरु, गुरु वैष्णव से बिखरे हुए होते हैं डाइवर्टेड तो वो डाइवर्टेड कंडीशन को धीरे धीरे धीरे धीरे गुरु वैष्णव का मार्ग जो है क्योंकि गुरु वैष्णव का दर्शन शक्ति है 180 डिग्री देर इज नो एंगल देर इज नो वेरियर गुरु वैष्णव का जो दर्शन का जो भाव है जैसे एक बद्ध जीव है वो अगर किसी वस्तु को विग्रोह को देखा मंदिर को देखा गुरु वैष्णव को देखा कोई वस्तु के देखा उसका दर्शन का एक अपार्चर होता है देर इज सर्टेन एंगल इन इज विजन वो जो दर्शन करे मैथमेटिक्स किए हो मैथमेटिक्स उसमें एक एंगल होता है लेकिन गुरु का जो दर्शन है उसमें कोई रुकावट नहीं है चारों ओर 180 एट्टी डिग्री एंगल हंड्रेड 180 डिग्री एंगल जहां भी देखे गुरु वैष्णव वहां उसका रुकावट नहीं है साफा देख सकता किसी का दिल में क्या है यहाँ यहाँ वास्तविक तो सेवा पूजा होता है कि नहीं वहां वैष्णव का अनादर होता है कि नहीं सारे उसका क्लियर भगवान संतुष्ट है कि नहीं जो खाने के लिए दिया ये महाप्रसाद हुआ कि नहीं सारे देख सकते ये महाप्रसाद हुआ कि नहीं दिया तो महाप्रसाद खा लो ये सारे देख सकता गुरु वैष्णव का विषन में कोई बैरियर नहीं है रोक टोक नहीं है तो ये जो गुरु वैष्णव इनको भगवान भेजे हैं अपराग जगत से अपना पर्सनल एसोसिएट्स अपना जो सोनाल परिकर है ये लोग जगत में भी भेजे तुम जाओ बद्ध जीव उद्वार करने का तो दूसरा रास्ता है नहीं अब जाओ ये सब अब वो लोग क्या करते हैं आने का बाद आचार्य जो जैसे करते हैं अपना आचरण और प्रवचन संत एव असो छिंदंती मनोव्यासंगम उक्ति भी उक्ति भी मतलब उक्ति भी मतलब उक्ति भी मतलब प्रवचनों के द्वारा उक्ति भी संत एव अश्व छिन्दंती मनोव्यासंगम उक्ति भी बद्ध जीव माया में भरपूर है इसीलिए उन उनका जो भाव है बद्ध जीवों का इसका अंदर में भक्ति का इच्छा नहीं है और अक्सर ये जड़ जगत का जितना सारे रौनक है एंजॉयमेंट है मजा है इस सब को भोगने के लिए वो भक्ति से दफा होकर उल्टा रास्ता पे जाते हैं तो इसी अवस्था में गुरु वैष्णव क्या करते हैं भले पोपा जी ने बताया कि गुरु वैष्णव गुरु वैष्णव क्या करते हैं भगवान का कृपा देने के लिए इस इजग, जगत में पधारते हैं और गुरु वैष्णवों का कृपा अगर बद्धजीव को मिल जाए अहेतु की कृपा तभी उसका समझ में आता है ये ये हमने क्या कर दिया ये हमने क्या कर दिया अपना जिंदगी को सत्यानाश कर दिया अपना जिंदगी को सत्यानाश कर दिया अपना व्यासन में लगा दिया व्यसन मन दुसंगों के प्रभाव में जितना सारे व्यासन मतलब दुर्गुण दुर्गुण भोगने का नासा दारू पीने का चरस पीने का सिगरेट जुआ खेलो लड़की है? मजा मस्ती दुनिया का कामिणी कंचन सारे इन चीजों में फंस जाते हैं इसको बोलते हैं व्यासन ये ब्यासन को काटने के लिए छेदन करने के लिए देयर इज नो मिजाइल नो वीपन ये जो इग्नोरेंसी इन योर हार्ट देर इज नो वीपन टू काट इट ओनली वे इफ यू कैन हियर प्राकृतिक हरीका था और प्राकृत जगत का जो शब्द ब्रह्म ये गुरु वैष्णव का प्रवचन के द्वारा सुनो तो अपने आप आपका रूट फ्रॉम रूट इट सेल्फ जहां से रूट होता है ना वहां से काट के फेंक दे एकदम छेदन करके फेंक दे इसलिए भागवत का अन्न शास्त्र का बहुत सारे प्रमाण है, हैं एवं गुरुपनयिक भक्ता विद्या कुठरेण शीतेन धीर विभृष्ट जीवाशयमयम अप्रमप्य इत्यादि श्लोक है कभी व्याख्या हो तो सुनोगे पागल बन जाओगे इतना सुंदर एवं गुरुपसनिक भक्त्यापासना गुरु उपासना गुरु को गुरु वैष्णवो को संतुष्टि करने का जो प्रोसीज्योर है दैट इज एक्चुअल प्रोसीज्योर दैट इज एक्चुअल भजन वही भजन है तुम भगवान को क्या भजन करोगे गुरु वैष्णवों को सेवा करते करते आपका दिल में पैदा हो जाएगा अपने आप आ जाएगा जी गुरु वैष्णव का जो कृपा हृदय में आ जाए तो सारे सिद्धांत ज्ञान तो आ जाएगा सिद्धांतो सिद्धांतो इज इक्वल टू सेवा और बहुत सारे फॉरेनर आदमी बोलते वट इज दैट महाराज सिद्धांत तो सेवा सेम यस वट इज सिद्धांत दैट इज सेवा सिद्धांत यू कैन स्पीक थियोरिटिकलीकेशन ऑफ सिद्धांत सो सेवा एंड सिद्धांत इक्वल व्हाट इज सेवा दैट इज सिद्धांत थियोरिटिकली इफ इट इज अप्लाइड इट बिकम सेवा जो सेवा है वही सिद्धांत है मेरा कलम से जो लिखन निकलेगा वो भी सेवा के द्वारा अगर हमने किसी सेवा किए नहीं गुरु वैष्णव का कुछ नहीं किए हैं तो इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल आउट ऑफ माई ओन प्रोफे प्रोफेशन सी आई कैन नॉट पुट दो सिद्धांत नॉट पॉसिबल किपा के द्वारा ही संभव है किपा अगर हमारा ऊपर हुआ तो लेखने में भी सिद्धांत आएगा प्रवचन में भी चरित्र आचरण में भी सारे प्रकाशित हो जाएगा सब प्रकाश हो वस्तु तो ये जो भाव है एवं गुरु गुरुपाई गुरु गुरु गुरुपनिक गुरु गुरुपस्ना भक्ति, भक्ति के द्वारा एवं एवं मान इसी प्रकार इसी प्रकार मतलब विश्वभेण से गुरो सेवा गुरु बहुवचन अच्छा, सिखा गुरु दीखा गुरु वैष्णव जो शुद्ध वैष्णव है सारे है अंदर आ जाता है एवं गुरुप गुरुपन को भक्ता विद्या कुठारे नीते नो मतलब जो प्रवचन दिव्य ज्ञान इसके द्वारा क्या करोगे एवं गुरुपन को भक्त्या विद्या कुठारे नो व्हेन यू आर कुटिंग वन ट्री एक्सन सोरी यूल फ्रॉम रूप हाउ पॉसिबल एवं गुरुपोषण भक्ति भक्ति के द्वारा सिते न एकस, एकस। so उसके द्वारा आप छेदन करो जैसे बिख्यो को, बिख्यो को छेदन करने का बाद वृक्षो फ्रॉम रूट एकदम जड़ से जड़ से उतर के जैसे एक हवा का झोंका आया ना देखें ना विंड विंड झड़ाता है ना, इसके द्वारा बड़ा बड़ा वृक्ष जो है पुराना जड़ से उखड़कर फेंक जा, जाते हैं तो ऐसा मापेग जब ही आप अपराग जगत का गुरु वैष्णव का श्री मुखारा बिंदु से अपराजित तो कथा सुनोगे और सेवा के द्वारा क्योंकि कंडीशन गीता में ऑलरेडी दिया हुआ है पौित णिपाते नीपेषण सेवा है थ्री कंडीशन तुम अगर अपरागृत जगत का दिव्य ज्ञान लाभ करना चाहते हो देन फ्यूटाइल देफर्ट्स थ्रू बाय योर फ्यूटाइल एफर्ट्स यू कैन नॉट कम आउट सक्सेसफुल नॉट पॉसिबल तुम अगर तुम अगर अपरागृत जगत का दिव्य ज्ञान लाभ करना चाहते हो तो पहले नित्यानंद बहु का चरण में प्रार्थना करो पहला प्रश्न तो यह है हमने देखा बहुत सारे आदमी अपना जिंदगी में लॉजिकल इंटरप्रटेशन लगाते लगाते सदगुरु सामने हैं कितु तो सदगुरु दिखाई नहीं दिया असदगुरु का चरण आश्रय करके क्योंकि उसका जो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन है विचार हमने विचार करे ये गुरु ठीक है ये गुरु ठीक नहीं है वो खोदी ही बद्धजीव है बद्धजीव कैसे पंच समझे कि ये सदगुरु है कि ये नकली गुरु है संभव नहीं है तो हमारा शास्त्र में कहना है जो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन केनॉट स्टैंड इन द वे ऑफ देट एब्सोल्यूट थ्रू अपरागित जगत का जाने का जो मार्ग है इसी मार्ग में किसी इसी मार्ग में किसी तर्क वितर्क नहीं चले किसी तर्क तो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन के नॉट स्टैंड तर्क वितर्क को फेंक दो उसके बाद थ्रू सबमिशन 100% परसेंट सबमिशन जैसे दसम स्कंदों में ब्रह्मा जी ने अपने जो अपना जो इच्छा है अपना जो प्रभाव है अपना जो चेष्टा है सब कोई को बाद में जब फेल्यूर देखा तो हमारा कोई चेष्टा कामयाब नहीं हुआ उसके बाद क्या बोला ज्ञने प्रयास मुदपस्व नमंति एवं जीवंती संमुख रीतम भवदीय वर्तम स्थान स्थित श्रुतिगता तो अनुबान जे प्रायसो अजितो पियोसी तो स्त्रीलोक्याम अजित जीतोपी ओसी तो स्त्रीलोक्याम हैं ब्रह्मा जी तो तो है? ब्रह्माजी ने बताया जब सारे अपना प्रचेषा खत्म हो गया तो अपना प्रचेषा का ब्रह्मा जी बोलते हमारा ज्ञान के द्वारा हम समझ लेंगे आपको ऐसा मापी की जो दुर्बुद्धि है इसको हम ऐसा करके पकड़ के दूर ज्ञाने प्रयासम मुदोपाश दूर फेंक दें ज्ञान का जो प्रचेषा हमने इतना दिन लगाए हैं आपको जानने के लिए ये प्रचेषा को ऐसा प्रकार का दूर फेंक दे आगो यहां से ब्रह्मा ब्रह्मा जी जी ज्ञानी प्रयास पास उदो पास पासो माना फेंक दो दूर से वो तो हम जिंदगी में कभी नहीं करेंगे बहुत धोखा मिला है ब्रह्मा जी बोलते हैं तो कैसे जियोगे महाराज अरे ज्ञानी प्रयास मुदोपासो नमन थी वो नोम थी If I go इफ आई गो ऑन एक्सप्लेनिंग ऑल दिस वर्ड विम नमो मतलब प्रभाज्य सैन नॉम इन नो मॉम इन अहंकार फॉल्सिगो सो so नो फॉल्सिगो मींस दंडवल सो so नमो मे नमो मतलब नो मे नकार निषेध मैने अहंकार निषेध अहंकार को जब दिल से फेंकोगे तब गुरु वैष्णव का सामने तुमने दंडवध किया है कि क्या किया है वो गुरु वैष्णव बता देंगे ये दंडवत सच्चा दंडवत कर रहे ये पौज दंडवत सब बता देंगे गुरुवे सब जानते हैं मेरे गुरुजी कहते थे मेरा गुरुजी के सामने बहुत आदमी आते थे और many people used to come in front of my गुरु मार्स गुरु माई यूज टू जो विथ मी माई सॉन यू सी ही इज पे दंडवत फॉर सो लॉन्ग नॉट नॉट फॉर लॉन्ग टाइम से ंडवत अहंकार के बिना जो वास्तव स्वरणागठी का दंडवत वो दूसरा किस्म का होता है तो ग्ञानिक प्रयास मुदापात छोड़कर क्या करोगे ब्रह्मा क्या बोलते हैं कैसे जियेंगे बोलिए ज्ञानिक प्रयास मुदापात नमन थे वह पहले हमारा अहंकार को फेंक फेंक देंगे नमंत एव एव माने स्टैंप लगा दिया निश्चय है बीट तो क्या बताया नमंत एव निश्चित परिमाने अपना अहंकार को भगाकर आपका चरणों में शरणागुत जाएंगे नमंती एव आ जीवंती आई लाइक टू लिव है कैसे जियेंगे मतलब सन्मुखो सन रीतम सन्मुखो रीतम भगवदीय वर्तम सत मतलब साधु मुखो मतलब मुखद गणो इरीतम मतलब गीतम भगवदीयम भगवती मतलब आपका जो अपराकृत तो गुनावली संतों का मुखारब से निकालते रहे उनको ही आप सुनते सुनते बस जितना सारे आदमी अपना चेष्टा को कायम रखने का कोशिश किया हमने समझ लेंगे हमने इस गुरु के चरण में दर्शन अरे सामने सदगुरु है बस धोखा करके जिंदगी चलाया गया सदगुरु नहीं मिला क्योंकि वो पर्सनल इफोर्ट्स किया वो अगर वो अगर नित्यानंद बाबू का साथ सामने रो रोना धोना शुरू कर देते मेरा माफी है गुरु मिलने का पहले हमको पता चल गया मेरा गुरु जी कैसा होगा बहुत उम्र वाले होगा बहुत ज्ञानी अपरागी जगत का वृंदावन में एक फोटो देखने ना मैगाजीन खरीदा ऐसा माफी पैसा देके बहुत सारे की तो था तो कैसे कि उल्टा एक फोटो देखा हमारा एक गुरु मिल गया एकदम डेफिनेटली बोले ए गुरु मेरा गुरु हम पहचान लिया तो गुरु मिलना मतलब आपका बस का काम नहीं है बुद्ध जीव किसी भी हालत से सदगुरु को समझ नहीं पाते तो जो चर्चा हमने कर रहा था ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सन मुखुरी तम भवदी वर्तम स्थाने स्थित संतो का अपराकृत जगत का संतो हर जगह नहीं प्रोपा जी ये सब प्रमोशन में ऐसा कहते थे यू मस्ट हियर फ्रॉम प्रॉपर सोर्स यूज टू स्पीक दिस वर्ड वेल यू मस्ट हियर फ्रॉम प्रॉपर सोर्स व्हाट डू यू मीन माय प्रॉपर सोर्स प्रोपा जी कहते थे अपना कांटा के उपयुक्त तो जगह पाते हमें पौपा बांग्ला में बोलते थे ये कांटा के सब जगह पातले चलबे ना ये कथा बोलिए वो कथा बोलिए पौपा बोला उपयुक्त तो जाएगा अच्छा जाएगा आप जहाँ वो जगह आपका कान को ले जाना पड़ेगा आप सुनना पड़ेगा बाजार में जाओ तो मुश्किल सुनने के लिए बहुत तो अच्छा होगा लेकिन उसमें बीर्ज नहीं है बीर्जमान शक्ति नहीं है।, है जैसे आपने भक्त में का कीर्तन करते हो वो कीर्तन और आपने कुछ कीर्तन लिख दिया वो कीर्तन समान नहीं है नौत्तम ठाकुर भक्तिम ठाकुर इन लोगों का कीर्तन में इनमें भजन का शक्ति है अगर कोई इधर नहीं है ठाकुर जी है हमने ये करते कीर्तन लेके अपने आप कीर्तन करना शुरू कर ये कीर्तन में भगवान जी संतुष्ट हो जाए क्योंकि ये कीर्तन में आचरण रहे तो कीर्तन में शक्ति है ये कीर्तन करते करते हमारा सब कुछ हो जाए क्योंकि ये महाजनों का शक्ति कितना आंसू गिरने का बाद नरोत्तम ठाकुर के नरोत्तम ठाकुर जी का एक कीर्तन हमारा सामने आया भक्तिमा ठाकुर की कि कितना आंसू गिरा उसके बाद एमोनो दुर्मति हैं ए बहु संसारे परियानो आमी नॉट ए मैटर ऑफ जो कितना कष्ट करने बाद, कितना का बाद कितना रियलाइजेशन का बात कितना रोने का बाद एक कीर्तन भक्तिम ठाकुर जी लिखा तो ये भक्तों में ठाकुर कीर्तन करो तो ठाकुर जी संतुष्ट होके हासना शुरू कर दे दिल से करो तो तो ब्रह्मा जी का कहना है कि सन्मु रीतम भवोदी और इधर बता दिए सन्मु को रीतम भवदीय स्थान स्थित श्रुतिगताम तोनुभाग मनोभी तोनु बांग मनो मतलब काय मन वाक्य तीनों के द्वारा हम क्या करें सनपुर भवोदी में स्थान स्थित मतलब जीव गोस्वामी पास सुंदर व्याख्या किया विश्वनाथ चकुर्दी व्याख्या किया विश्वनाथ चौक इसका मतलब है साधुगण शाका से साधुगण शाखा से साधुगण सन्निधा ने रहना शाका से मतलब सन्निधाने आई मस्ट लीड माई लाइफ इन फ्रंट गुरु वैष्णव है साधु संतों का सामने ताकि पल पल ने वो हमारा एक एक कीपा करके हमको दोष ऐसा मत कर ए ऐसा मत कर मर जाएगा बोलते रहेगा कोई हमारा शासन करता नहीं है तो कौन बोलेगा सिर्फ वैख्याण गुरु से महाराज परमंश्रेष्ठ हो गौर किशोर बाबा परमंश्रेष्ठ हो गौर किशोर बाबा ने कितना गाली दिया है कितना गाली काली क्यों ये गाली देना ही हमारा लेखी पे एक हमने जो श्लोक पहले प्रहलाद महाराज जी का बताया प्राये न देव मुन सभी मौनम चरन्थि विजनी नार्थ निष्ठा नीहाय कि पणाय नीमुमोक्षरण भ्रम को प्रहलाद महाराज निसिंहदेव देखो, देखो को निसिंहदेव के सामने प्रार्थना करते अक्सर ऐसा देखा जाता है ठाकुर भगवान जैसा जैसे संत महात्मा है ऋषि मुनि हैं सारे अपना मंगल के लिए अक्सर देखते साधु संत जंगल में चले जाते यहाँ कहाँ रहा इतना सारे विषय आदमी है जितना सारे विषय का चर्चा हो रहा है तो यहाँ से क्या करता है निर्जन भजन के लिए चले जाते अपना भजन करते करते भगवान के पास चले जाते प्रहलाद महाराज बोलते तो द महाराज ने सुंदर बता दिया आई एम नॉट सच पर्सनैलिटी दैट आई लाइक टू डिलीवर मैसेज ओनली आई लाइक टू डिलीवर वालक आई विल डिट इफ आई गो बैक टू तो इनमें बताएं कि हमारे जितना सारे ओसुर वालक हैं इन लोगों को अगर आप कीपा करो निश्सिंहर तो आप सोचोगे कि आप कृपा की ये है हमको कैसा चला क्या साधु निश्चिंत है बोलो तुम बर मांग लो अरे महाराज हमको क्या बर दोगे हमको तो आपका जो भक्त है नारद जी नारद जी तो बर दी दिया नारद जी का पास से बर मिला है तो मतलब आपका ही बर मिला है आशीर्वाद मिला है कृपा मिला है हमको बर से क्या लेना देना है हमारा कोई बर्फ बेनिडिक्शन आई डोंट नीट एनी बेनिडिक्शन हमारा आशीर्वाद क्या मतलब कोई बर नहीं चाहिए पदार्थों का वस्तुओं का कोई बर नहीं चाहिए अगर बर देना चाहते हो क्या ऐसा करो कि किमान हृदय संग्रहत विनयरम इफ यू एट ऑल वॉन्ट टू ब्लेस मी यू ब्लेस मी सच ए वे सो दट एनी डिमैंड कैन नॉट कम इन टू मई हार्ट वट काइंडिमैंड इज सी वट काइंडिक्स इज सी सो यू कैन गिव दैट काइंड ऑफ ब्लेसिंग सो दट I don't uh, feel any desire in my heart. All is clean. Hmm? So ऑल cleaning क्ली जो परिस्कार करना ये इसका प्रोसीडियर थे चेतन महाप्र चेतर्पणनम भव महा, महा निर्वापनम स्त्र कौरव चंदिका वितोरण विद्या जीवन आनंद प्रति पदम पूर्ण मित्वा स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजय श्री कृष्ण संकेत नॉट कृष्ण संकेत श्री कृष्ण संकेत श्री मतलब इनके जे शक्तियां शक्ति राधा रानी शक्तियां क्यों बोले बहुवचन अच्छा। राधा रानी का भी परिकर वैशिष्ट है सारे गोपी गोपियों इसलिए शक्तियां बताएं, इनके साथ जो भगवान का सुंदर लीला है लीला सुंदर है इसी का बारे में बताए तो प्रलाद महाराज जी बोलते हैं कि हम इतना स्वार्थी नहीं हैं कि अपना मंगल के लिए आपका सामने हम आम वर हमको दरकार नहीं आप अगर हमको कृपा करना चाहते हो तो ये सब असुर वालों को आपको कृपा करना पड़ेगा क्योंकि आप छोड़ के किसी को हम बोलूं, जब स्वयं भक्ति विघ्न विनाशन करी भक्त करी भक्तवश भक्त श्रेष्ठ आपने प्रकुट तो आप छो, आपको छोड़ के किसी का सामने हम बोल भगवान का जितना सारी गुनावली हैवली है वो है, तो कमाल करते हैं क्वालिटी ऑफ़ सुप्रीम लॉर्ड ही इज़ तो यह सबसे बड़ा चीज है तो ब्रह्मा जी ने बताते साधु संतों का सामने रहकर अपना जितना सारे दुर्गुण हैं उसको हरिकथा सुनने का माध्यम आपका जो काय मनोवाक्य शरणागत होकर साधु संतों के सामने उसका हरिकथा शोभन करते करते अपना जिंदगी को सुधर लेंगे आई कैन वैक्टिफाई माई सल्फ अल्टीमेटली आई कैन गो वैक्टी हम तो ये सिद्धांतों को बहुत सभा में बताएं कि किसी अगर साधक है किसी ने बोलता है ये साधक है ये साधक है सब साधक है सो so, शास्त्रों का विचार से आप साधक तब माना जाए जाये, माना जाएगा तुम साधक हो जब अपना दोषों को रेक्टिफाई करने के लिए आप तैयार हो साधक मतलब यू आर प्रैक्टिसिंग इफ गुरु इज नॉट इंडिकेटिंग दे यू आर डूइंग फॉल्ट इफ यू आर नॉट रेडी टू रेक्टिफाई देन आई कैन नॉट से दैट यू आर इन यू आर इन प्रैक्टिस इन धक यूसी साधक तब होता है जब अपना दुर्गुणों को चेंज करने के लिए हर वक्त तैयार है महाराज हमको बताओ हमारा क्या गलती है हमारा क्या गलती है बताओ ये इसको साधक बोला जाता है जो अपना दुर्गुण को समझ पाते हैं महाराज जब बोल दिया तुमने ये सब गलत करते हो तो तुम्हारा हमने गलत किया महाराज कैसे शोधन किया जाए बता दो सिर्फ गुरु वैष्णव का साथ रहने से कुछ नहीं फायदा एक्सिलेंट जो गुरु वैष्णव जिसका सब फीलिंग है डायरेक्ट फीलिंग जो भगवान को दे सकता है तुम्हारा इसको कैसे पहचानोगे कैसे पहचानोगे तुम्हारा बस की बात नहीं है ये ऐसा किसी का संत का सामने रह के उसका दिव्य प्रवचन सुनते रहो और एट द सेम टाइम जो सब गलतियां हैं हमारा अंदर व्यासन है उसको धोते रहो ट्राई टू क्लीन इट अगेन एंड अगेन तुलसीदी तुलसीदास जी ने सुंदर बताया। बतायान फाइन इन भागवत प्रोजन ऑलरेड इन चागरा यहां बताए तुलसीदास जी ने सुंदर बताए सदगुरु मिले भेद बतावे ज्ञान करे उपदेश कायला का महिला छूटे जब आग करे प्रवेश तुलसीदास जी ने सुंदर बताया सदगुरु मिले भेद बतावे सदगुरु जब वास्तव वैष्णव गुरु वैष्णव गुरु मतलब जो मंत्र वो गुरु और शिक्षा गुरु ये नहीं है नहीं शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु ये दोनों को मिलाकर एक वचन व्यवहार सिंगल सिंगल सिंगल नंबर यूज किया है चौतन चौत्य में शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु दोनों को मिलाकर ए सिंगल नॉट प्लुरल नंबर सिंगल नंबर तो सदगुरु मिले भेद बतावे शिक्षा गुरु दीखा गुरु ये भेद बताए मतलब तत और वेदांतों में आता है तत तत तत्त मतलब ये भगवत संबंधित है यह माया है तत तत्त मान दिस इज प्रॉपर कनेक्शन विद गॉड दिस इज गोइंग टू तत तत्त दिस इज रिलेटेड टू सुप्रीम लॉर्ड दिस इज कंप्लीटली रिवर्स थिंग अपोजिट दिस इज कॉल्ड वेदांत सूत्र में सेठी वेदांत सूत्रों में वेदूत्र कही छे जैसे ना तोत तोत तोत की कुर्वे? ना तत् और अत तत्वस्तु अत वस्तु एर पार्थक्य मैंने की इसको खुल्ला में खुल्ला गुरु वैष्णव ने बता देंगे सदगुरु मिले भेद बता भेद मतलब किसी किसी आदमी ने भेद बताने का मतलब उल्टा मान ही करता है महाराज ये तो वैष्णव ने ये भेद बताते हैं महामाध्यम ऐसा नहीं गुरु वैष्णव का भेद बुद्धि नहीं है लेकिन फिर भी चरित्र गठन करने के लिए आचरण बिल्ट अप करने के लिए आपको शुद्ध आचरण को बनाने के लिए ये जो इंस्ट्रक्शन है इसको पालन करना पड़ेगा गुरु वैष्णव भेद बुद्धि रहित इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए तुम अगर बोलोगे महाराज चामारो का साथ हमारा गुरुजी को भोजन में बैठा दो ये माने नहीं होता ऐसा नहीं अपना आचरण को फेंकेगा ऐसा नहीं लेकिन दिल में उसका भावना रहे कि सर्वम खरीदम ब्रह्म ये जो शंकराचार्य बोलते हमारा भक्ति मिले जहां जहां नेत्र पड़े कहांकराचार्य जी में ना सर्वम खरीदम ब्रह्म इसका व्याख्या उल्टोल्ट उल्टा करता है इसका व्याख्या अगर गौड़ियों मठ का विचार में होए तो उसमें आता है जहां जहां नेत्र पड़े तहां कृष्णसपुरी तो उसमें गलती क्या है अच्छा है तो चामारों का अंदर भी भगवान है जैसे उद्धव जी ने दुर्जोधन को दंडवत की दुर्जोधन दंडवत करने का लायक नहीं है दुर्जोधन दंडवत करने का लायक है दुष्ट है बदमाश लेकिन उद्धव जी ने जब आए तो उद्धव जी ने दंडवत की किसको दुर्जोधन दुर्जोधन ने सोचा अरे महाराज हमको कैसा दंडवत किया इतना बड़ा उद्धव उद्धव जी है द्वारा से आया है अरे दंडवत किया लेकिन उद्धव जी का क्या दर्शन है उद्धव जी सोचते कि इसका अंधत्व कृष्ण है जब उसको दंडवर्थ किया उद्धव जी का बुद्धि है जो कृष्ण इज देयर इन द हार्ट ऑफ दुर्योधन है उद्धव जी नेवर वांट टू पे दंडवर्थ टू दुर्योधन बिकॉज दुर्जो इज वेरी क्रिमिनल यू सी फॉल एन सो बट स्टील ही इज पेइंग दंडवर्थ व्हाई? बिकॉज दुर्जोधन थिंकिंग एक्चुअली उद्धव जी थिंकिंग दैट कृष्ण इज देयर इन साइड एवरी एवरी बॉडी कृष्ण इज देयर एज ए सुप्रीम सो इन साइड दुर्योधन दुर्योधन हृदय हृदय रेटी से आई नोट कर बहुत दूर की विचार है हर आदमी का अंदर ऐसा नहीं रहता है ये गीता में बहुत सारे सुंदर व्याख्या अभी मैं शॉर्टकट में बताकर छोड़ना चाहते हैं काल अगर सुबह वहां चर्चा करने का मौलत आए सुजग आए तो थोड़ा विशेष चीज चर्चा करेंगे तो बात यह है कि संतो एवं अश्व चिंत मनोव्यासंगम उक्ति भी। प्रवचनों के द्वारा बद्ध जीवी के अंदर में जितना सारे दुर्वैषण है बैड हैबिट्स है। सारे उसको मूल से उखर कर फेंकने का बाद उसको भगवान के पास पहुंचने का रास्ता बना देते तो ब्रह्मा जी ने सुंदर बताए कि संतों का सामने हम रहे ताकि प्रविचन सुनने का अवसर मिले दर्शन करने का अवसर मिले सबों सब तो शिक्षा गुरु दिशा गुरु ये सारे लेकर एक सुंदर गुरु तत्व तो है हमने बहुत इम्पोर्टेंट तत्व तो तो आज बताना शुरू कर दिए सब नया लड़का को समझेगा नहीं समझेगा नहीं बट टिपिकल तत्व ये सब पोपा जी ने बताए कि संबंध गुरु दीक्षादाता सम्बन्ध गुरु संगे अभिदेविदेव रास्ता प्रदर्शनकारी शिक्षा गुरु पार्थक को नहीं बंगाली में इसको हिंदी में बता दे दीक्षा देने वाले जो सद गुरु हैं इसका साथ शिक्षा गुरु जो अभिदेव हमको भजन कैसे करे वो मार्ग दिखाते हैं वो गुरु जी का समान है वो गुरु तत्व ही है ये दीखा गुरु का साथ साथा गुरु का भेद दर्शन ना करो क्योंकि गुरु तत्व इज ए कम्प्लीट तत्व यू नॉट ब्रेक इट है यू कैनॉट अनब्रेक कम्प्लीट तत्व यू कैनोट ब्रेक इट मै बीटाइम इथ मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ सिक्खा गुरु मैं भी मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ दिखा गुरु दीखा गुरु के रूप में कभी कभी प्रकुट हो जाते हैं और सिखा गुरु वृंदावन में इतना सारा बड़ा बड़ा विद्वान है सब प्रश्न करते हैं महाराज अः ये गौरियमठ वाले ऐसा बताते हैं जे चुदान दिलो जय जन्म जन्मे प्रभु से चक्खुदान दिलो जय जई चक्ुदान दिलो जय जन्मे जन्मे गुरु से तो हमको पूछना महाराज जी क्या बात है ये जो गुरुजी इस जन्म में हमको मिले एक गुरु जी था पहले जन्म यू फूल भोका है समझते नहीं गुरु तत्व तो। गुर तो गुरु तत्व तो कंप्लीट तत्व है अखंड तत्व चाहे गुरुजी हमारा सामने सिसिला भक्ति देव तो माधव गोस्वाई महाराज जी का रूप में प्रकट हो जाए या तो सीशिला गौरव वैकनस गोस्वाई महाराज के रूप में या तो श्रीलाम स्वरुशक्ति गोस्ुरु महाराज के रूप में ये तो प्रकाश का भेद है गुरु तो एक गुरु ऐसा करके हमारे सामने प्रकट कर देखिन बद्धजीव अगर गुरु का भूमिका में काम करे इसका बारे में हम कुछ नहीं बोलना चाहते दो लाइक टू एक्ट एज ए गुरु आई डोट लाइक टू पस एनी रिमार्क अबाउट देम दोड सोल समे एक्ट एज ए गुरु सो आई डोंट लाइक टू पस एनी रिमार्क अबाउट देम आई एम ओनली स्पीकिंग अबाउट गुरु राइट इवेन मध्यम गुरु मध्यम मध्यम अवस्था ये निर्शन मध्यम अवस्था में जो है कनिष्ठो अधिकार मध्यम अधिकार और उत्तम अधिकार कनिष्ठ अधिकारों में भी प्रथम कनिष्ठ अधिकार द्वितीय कनिष्ठ अधिकार तृतीय कनिष्ठ कनिष्ठ अधिकार थ्री सेग्रिकेशन फर्स्ट कनिष्ठ अधिकार सेकेंड कनिष्ठ अधिकार थर्ड कनिष्ठ एंड उसका बाद जो है कनिष्ठो अधिकार मध्यम अधिकारी जो वैष्णव इनमें भी थ्री थ्री काइंड्स ऑफ कैटेगरी फास्ट पहला मध्यम अधिकारी दूसरा दु, दु, तीसरा ऐसा करके भाग है उत्तम अधिकारी जो है परमांश इनका भी थ्री कैटेगरी है प्रथम उत्तम अधिकारी द्वितीय मध्यम अधिकारी तृतीय मध्यम अधिकारी तो शास्त्र में जीवी गोषाई पर बताए कि अगर तुम्हारा गुरु मध्यम अधिकारी भी है मध्यम अधिकारी फिर भी उसको त्याग मत करो गुरु का अंदर थोड़ा थोड़ा दोस्त दिखाई पड़ता है उसको अभी त्याग ना करो ऐसा ऐसा जोरदार कोई अपराध नहीं किया जो गुरु को फेंकना चाहिए अभी भी वो मध्यम अधिकार में है लेकिन उसका इच्छा है सेवा करने का गुरु वैष्णव का थोड़ा थोड़ा, थोड़ा दोष रह गया कॉमे कॉमे शेहो उत्तम चूजे उत्तुमोर हो ही कैन मैनिफेस्ट दुरु है यू कैन नॉट थ्रो हीम अवे लेकिन जो निम्नोषानी गुरु जो मतलब जो कनिष्ठ हो कनिष्ठो वैष्णव कभी गुरु का काम नहीं कर सकता समझा बात? कनिष्ठ वैष्णव गुरु का काम अगर करे तो सारे समस्या संसार में समाज पूरा प्रॉब्लम फैल जाएगा प्रॉब्लम हो जाएगा सारे हम्म ये उचित नहीं है लेकिन आजकल जोर जो जबरदस्ती करते हैं तो क्या किया जाए हमारा तो ठाकुर जी का गुरु जी का आदेश से प्रवचन कर दो उसका बाद अपना आचरण चरित्र को ठीक रखो पहले उसका बाद तुम्हारा जुमा है वेदर टू एक्सेप्ट इट और नॉट डेट साफ टू यू हमने तो कह सकता है उसका बाद इसको ग्रहण करना नहीं करना ये तुम्हारा बात है तुम अगर बोलो जब मैंने सुना है माया आया था ये एक्सेप्ट नहीं कर पाया ग्रहण नहीं कर पाया तो ये मेरा जुमा नहीं है ये मेरा जुमा नहीं जैसे बैद तुम्हारा रोग को डायग्नोस करने का बाद बोले ये सब पैरेज मतलब ये सब खाओ मात खट्टा मात खाओ ये मात खाओ ये सब बोल दिए तुमने डॉक्टर का पसंद गाली सुन के महाराज हमारा बीमार गया नहीं महाराज बोलो तो ठीक से जूटा बोल रहे तुमने खट्टा खाया हाँ तो खाया था दो तीन तो मैं क्या करें तो डॉक्टर जी ने जो बताएगा संतो संत महात्मा ने जो बताया इसको पालन करो पहले तब इस प्रवचन का जो इफेक्ट है आपका दिल में तुरंत आ जाएगा समझा मेरा बात तो ये संतो एव सो चिंदी मनोव्यासंगम उक्ति भी अपना प्रवचनों के द्वारा वाणी के द्वारा बद्ध जीवी का अंदर में अंदर में जितना सारे बॉन्डेज है गांठ है गांठ नौ In the heart of इन द हार्ट ऑफ अवर बॉन्ड एज वोट हिस्स दे बंधन है सो इट इज द ड्यूटी ऑफ साधु गुरु वैष्णव टू अन्टाई दैट नॉट अन मेक इम फ्री फ्रॉम मेटीरियल material, मेटीरियल प्रॉब्लम सो बद्ध जीवों को मुक्त करना ये ऐसा जो महापुरुष है ऐसा मापिक जो महापुरुष है इनके ही काम है इनका जीवन का चरित्र इनका आचरण सब सुनोगे तो पागल बन जाओगे कुछ किसी तुम किसी वंश में आए हो तुम किसी वंशों में हम तो चिल्लाते आनंद से हमारा बैखणस दूसरी महाराज हमारा गुरुजी का अपना आदमी है पहुपा का अपना आदमी है तो इससे बढ़कर क्या हो सकता तो अनायास ये जो मंदिर बने हैं मंदिर के टाइम में आए थे बहुत सारे बाहर का आदमी आया था तो ये जो मंदिर बने हैं ये मंदिर का कोई अर्थ नहीं है अगर यहां भगवत प्रभु कथा ना हो खाना मिले ना मिले हैं इसका कोई हमारा कोई दुख नहीं है लेकिन एक भी दिन हरि कथा हरि कीर्तन के अलावा हमारा जिंदगी का गुजारा ना हो अगर ये तुम्हारा जिंदगी का मंत्र बन जाए तो तुम कामयाब हो जाओगे समझा मेरा बात इतना सुंदर मंदिर हमारा कैलकाटा में अगर वृंदावन में होता तो हम चिल्ला चिल्ला कर प्रयोजन करते हमको पैसा का जरूरी नहीं है हम तो कथा बोलते थे मगर कोई आए तो मुक्त हो जाए अगर हमारा आचरण है तो बहुत सारे तमाम बदोजी मुक्त हो जाए यही तो बात है तो ये महाराज जी का जो आचरण चरित्र स्वभाव इतना बड़ा महापुरुष है इतना बड़ा निष्किंचन है अगर काल टाइम मिले तो हम चर्चा करना शुरू कर देंगे वहाँ थोड़ा बहुत समय मिले बहुत ज़्यादा संत महात्मा आ जाए तो चर्चा करने का टाइम नहीं मिलेगा फिर भी रात का टाइम में हम रहें यहाँ तो रात का टाइम में अगर इच्छा है तो कालप्रवचन करेंगे ये सब लोग शिलाभक्ति वल्ल तिथि को सीमा डायरेक्ट लोग उनको बता दिया हमारा साथ इसका कोई ऐसा कोई ये नहीं तो महाराज जी बता दिया तो पीछे चलते हम क्या करें हैं चैतन नगौर से आए हैं तो आज यहाँ ही का विश्राम दे जितना तक सुना है दिल में उसको डाइजेस्ट करने का ट्राई टू डाइजेस्ट ट्राई टू डाइजेस्ट इट प्रॉपरली असिम्युलेन शुरे अदरवाइज प्रॉब्लम मेनी हरिकथा मेनी हरिकथा बट नो डाइजेशन नो प्रॉब्लम लूज मोशन बांझा कर पुत्र की बात प्रॉब्लम एक ठाकुर जी का नीचे ना पड़े जाओ जय गो आर कैनो माया जाले परिजित जी का सुनबर जय गो